अमृतवाणी कष्टभोग विषय दृष्टिकोण तीन सौ अंठानबे जिस घर में रहा जाता है उसका टैक्स भरना पड़ता है इसी प्रकार इस देह में निवास करते समय रोग शोक आदि टैक्स भरना पड़ता है तीन अच्छा फौलाद बनाने के पहले लोहे को बार बार भट्ठी में थपाना पड़ता है और बार बार हथौड़े से पीटना पड़ता है तभी उससे पतली धारदार तलवार बन सकती है जिसे चाहे जैसा झुकाया जा सकता है इसी तरह शुद्ध नम्र बनकर ईश्वर दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के पहले मनुष्य को भी शोक ताप में जलना पड़ता है दुख क्लेश की चोट सहनी पड़ती है चार सौ केशव चंद्र सेन जब बीमार थे तब उसने श्री रामकृष्ण से कहा था तुम्हें जो बीमारी हुई है इसका गहरा अर्थ है तुम्हारी इस देह के भीतर कितने ही भावों का उदय अस्त हो चुका है इसी का यह परिणाम है जब ये भाव आते हैं उस समय कुछ समझ में नहीं आता पर बाद में शरीर पर उसका असर पता चलता है जब गंगा पर से बड़ा भारी जहाज़ चला जाता है उस समय कुछ पता नहीं चलता परन्तु थोड़ी देर बाद पानी में उथल पुथल मच जाती है बड़ी बड़ी लहरें उठकर किनारों पर जोरे से थपेड़े जमाने लगती है कभी कभी तो किनारों का कुछ भाग धंस कर गिर भी पड़ता है अगर किसी छोटी सी कुटिया में हाथी घुस जाए तो उसे हुला डुला कर बर्बाद कर डालता है इसी प्रकार जब देह रूपी घर में भाव रूपी हाथी घुस पड़ता है तो देह में हलचल मच जाती है सब नष्ट नाबूद हो जाता है इसका परिणाम क्या होता है जानते हो जब आग लगती है तो बहुत सी चीज़ों को जलाकर खाक कर डालती है ज्ञानाद्मी भी पहले काम क्रोध आदि रिपियों को जला डालती है फिर अहम बुद्धि को भी नष्ट कर देती है इससे देह में भारी उथल पुथल मच जाती है देह शूर्ण हो जाती है तुम सोचते होगे कि अब सब तय हो चुका है पर जब तक अहम की थोड़ी भी कसर रह जाए तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे एक बार तुमने अस्पताल में नाम लिखाया हो तो जब तक रोग की तनिक भी कसर रह जाएगी डॉक्टर तुम्हें छुटकारा नहीं देंगे 401 सौ की बीमारी के समय श्री रामकृष्ण ने कहा था ओस लगाने के उद्देश्य से माली बसरा गुलाब के पौधों को जड़ से उखाड़ देता है जड़ में ओस लगने से पौधा अच्छी तरह बढ़ता है कभी वह कुछ जड़ों को छाँट भी देता है ताकि फूल अच्छे आए शायद ईश्वर तुम्हारी जड़ खोद रहे हैं जान पड़ता है कि उन्हें तुम्हारे द्वारा बड़े कार्य करवाने हैं 402. रोग के प्रति अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए श्री रामकृष्ण कहते देह का रोग देह ही जाने मन तुम आनंद में रहो चार सौ तीन शरीर को सुख हो या दुख सच्चे भक्त के भीतर से ज्ञान विश्वास नष्ट नहीं हो पाता उसका ज्ञान विश्वास कभी मंद नहीं होता भला देखो तो पांडवों को कितनी भारी विपदाएं झेलनी पड़ी पर फिर भी क्षण भर के लिए भी उनके भीतर ज्ञान ज्योति बुझ ना पाई सहनशीलता 404. वर्णमाला में स वर्ण ही एक ऐसा है जिसके तीन रूप है स स अर्थात स सह, स स बचपन में ही हमें वर्णमाला के भीतर से सहन करने की शिक्षा दी जाती है सभी के लिए सहनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है ४०५ सौ लुहार के यहाँ जो नहाई होती है उस पर कितने जोरों से हथौड़े की चोट पर चोट पड़ती जाती है तथापि नहाई तनिक भी विचलित नहीं होती इस पर से मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता सीखनी चाहिए वाणी का संयम ४०६ अपने भावों और भावनाओं को अपने श्रद्धा विश्वास को अपने ही में रखो उनके बारे में सबको बताते मत फिरो नहीं तो भारी हानि होती है चार सौ सात साधन भजन जितना अधिक गुप्त रूप में किया जा सके उतना ही अच्छा